ब्रह्मा जी एवं देवी अरुंधति का संवाद ब्रह्मा जी ने कहा हे मेदात थे आप अपनी सुचारित व्रत वाली पुत्री अरुंधति को इस देवों के समाज में ब्रह्म विधि से दे दीजिए मैंने इन दोनों का वर वधू होना पहले ही निश्चित कर दिया है भगवान श्री हरि ने भी इस परम समुचित कर्म के विषय में आज्ञा प्रदान कर दी थी ऐसा साँच आचरण करने पर आपके कुल में बड़ा भारी यश होगा और इससे समस्त प्राणियों की भलाई भी होगी उस मुनि के वचन का श्रवण करके वह अपनी पुत्री अरुंधति को ले आए थे ध्यान में स्थित वशिष्ठ मुनि के समीप में देवी के साथ चले गए देवों के द्वारा पतिव्रत मुनि ने वशिष्ठ जी के समीप में पहुंचकर जो मुनि ब्रह्मश्री से दैदिव्य थे और प्रज्वलित अग्नि के ही समान कान्ति वाले थे उनके अलग अलग उस मानस पर्वत की कन्दरा में धर्म अर्थ काम और मोक्ष में बुद्धि को धारणा किए हुए समासीन मुनि का दर्शन किया था वहां पर अरुंधति के पिता के ओजस्ों में परम श्रेष्ठ उदीप्यमान सूर्य के समान नियत आत्मा वाले श्री वशिष्ठ मुनि से अपनी पुत्री अरुंधति को आगे करके मेधातिथि ने कहा था मेधा तितरीसी ने कहा हे भगवान हे ब्रह्मा जी के पुत्र मेरी व्रत वाली पुत्री को जो मेरे द्वारा दी गई है इसको ब्रह्मधर से आप ग्रहण कीजिए जहां-जहां पर भी हे ब्राह्मण आप अपनी इच्छा से निवास करेंगे वहां-वहां पर अपनी परम भक्ति से संयुक्त होने वाली समान वृति के धारण करने वाली है मेरी पुत्री जो बरा रो है और परम पतिव्रता है आपकी सेवा किया करेगी मारकंडे मुनि ने कहा वशिष्ट मुनि ने इस मेदा तिथि के वचन का श्रवण करके और ब्रह्मा विष्णु सिव आदि देवों को वहां पर आए हुए देखकर दिव्य चक्षु से वह अवश्य ही होने वाला है यह निश्चय करके ब्रह्मा जी के द्वारा सम्मत होने पर वशिष्ठ मुनि ने उस समय में मेदा तिथि मुनि की पुत्री का अर्थात बहुत अच्छा है यह एक कहकर कर लिया था महात्मा वशिष्ठ जी के दोनों चरणों में अपनी दोनों आंखों को निस्थ कर दिया था अर्थात आपने दोनों को के चरणों में लगा दिया था इसके अनंतर ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्रदेव और अन्य देवगण ने विवाह की तिथि के द्वारा उन दोनों को उत्सवों से परममोदित हर्षित किया था सावित्री प्रधान थी ऐसी देवियों ने और चंद्र वरवर्ति देवों ने दक्ष आदि और कश्यप आदि अति के धन जटा जूटों का उन मोचन करके विधाता के पुत्र वशिष्ठ मुनि को सिग्रही मंदाकिनी के पावन जल में स्नान कराकर स्वर्ण विरचित परम दिव्य एवं मनोहर आभूषणों से वशिष्ठ मुनि को ভূषित किया था और उसी भांति सती अरुंधति को भी समलंकृत किया था मुनियों के द्वारा उन दोनों को भूषित विधि को सुसंपन्न करके उन दोनों का विधाता हरि भगवान और ईश्वर ने विवाह के आव्रत को किया था स्वर्ण रचित घट में समस्त तीर्थों के जल को रखकर आशीर्वाद करने वाले मंत्रों से गायत्री से और द्रौपदी आदि मंत्रों से ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ने स्वयं ही उन दोनों का स्वपन किया था इसके अनंतर अन्य महर्षियों ने और जो देवरसियों ने शांति की थी उन सब ने महाणेश्वर समन्वित यजु और साम वेदों के मंत्र भागों द्वारा गंगा आदि के जल से उन दोनों को फिर शांति की थी तीनों भुवनों में संचरण करने वाला सूर्य के समान वर्चस्व वाला विमान जो अभ्याहित गति से समन्वित था और जल के सहित कमंडलो उन दोनों के लिए ब्रह्मा जी ने हाथ में दिया था भगवान विष्णु ने उत्तम स्थान दिया था जो मरीचि आदि के समीप में सब देवों का ऊर्ध्व था भगवान रुद्रदेव ने उन दोनों के लिए सात कल्पों के अंत पर्यंत जीवित बने रहने का वर दिया था अदिति ने कुंडलों का जोड़ा दिया था जो ब्रह्मा जी के द्वारा अपने ही द्वारा निर्माण किए गए थे उस समय में मेदातिथि ने कुंडल अपने कानों से पुत्री के लिए दिए थे सावित्री ने पतिव्रता होना और बहुला ने बहुत पुत्रों वाली होना ये आशीर्वाद दिया था देवेंद्र ने बहुत से रत्नों का समूह कुबेर के ही समान दिया था इस रीति से देवगण मुनियों देवियों और जो भी अन्य जन वहां पर उपस्थित थे सब ने यथा दान उन दोनों के लिए अलग-अलग दिया था इस प्रकार से विधि पूर्वक विवाह करके सुवर्ण के मानस पर्वत पर वशिष्ठ और रहे थे और वशिष्ठ जी ने उस के साथ परम हर्ष प्राप्त किया था विवाह के औ के लिए और शांति के लिए जो सुरों के द्वारा लाया हुआ जल था पर हुआ जल मानस पर्वत की कंदरा में गिरा दिया था ब्रह्मा विष्णु और महादेव के हाथों में समुद्र वही जल सात भागों में भक्त होकर मानस पर्वत से गिरा था उससे छिप्रा नदी समुत्पन्न हुई थी जो भगवान विष्णु के द्वारा भूमंडल में प्रेरित की गई थी महाकोशी के प्रपात से जो पतित हुआ था उससे कौसकी नाम वाली नदी उत्पन्न हुई थी जो विश्वमित्र ऋषि के द्वारा अवतरित थी उमा के क्षेत्र में जो जल गिरा था उससे महानदी उत्पन्न हुई जो महाकाल नामक सर से निकली है सरों में श्रेष्ठ महाकाल में गिरी वह जल पतित हुआ था हिमवान पर्वत के पारस भाग में भगवान शंभू की सन्निधि में जो जल गिरा था उससे गोमती नाम नदी उत्पन्न हुई थी जो गोमद से उद्ृत है मैनाक नाम वाला जो पुत्र मौलराज के ही समान था पहले वह उसी शिखर में मेनका के उधर से उत्पन्न हुआ था यह जल वहां गिरा था जहां सुवनाम दविका था जो महादेव के द्वारा सागर की ओर प्रेरित की गई थी जो जल हंसावतार की सनिधि में संगत हुआ था उससे सरयू नाम वाली नदी उत्पन्न हुई थी जो परमपुर्णितम कही गई है जो जल जलखंडव वन की सन्निधि में महापार्ष के गिरे थे जो कि हिमवान की कंदरा में यामे में पतित हुए थे वहां इराके द्रुप के, के मध्य में इरावती नाम वाली नदी के जन्म धारण किया था जो सरिताओं में परम श्रेष्ठ है ये सभी सरिताएं स्नान पान और सेवन से जहनवी गंगा के तुल्य हैं ये सब सदा दक्षिण सागर में गमन करने वाली मनुष्यों को फल दिया करती हैं ये नदियां धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सनातन बीज भरता है अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए कारण स्वरूप ही है ये सात महानदियां सर्वदा देवों के भोगों को प्रदान करने वाली इस रीति से सदा नदियां समुत्पन्न हुई थी जो सदा ही पुण्य जल वाली थी देवों की सन्निधि में अरुंधति और वशिष्ठ मुनि का विवाह हो जाने पर इस प्रकार से उस अरुंधति के साथ विवाह करके उस अवार पर वे वशिष्ठ मुनि उस अरुंधति को लेकर देवों के द्वारा दिए हुए स्थान में ही उसी समय से वशिष्ठ मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु और महेश के वचन के सहित पूर्वक स्थान पर चले गए थे वे समस्त जगतों के हित के संपादन करने के लिए तीनों भवनों में सर्वदा जिस जिस युग में स्त्रियों को जैसे भी है वैसे ही हो जाते हैं वेशभाव और शरीर को धर्म से नियोजन करके यह परम प्रसन्न बुद्धि वाले प्रसाद से रहित होते हुए तीनों लोकों में विचरण किया करते हैं इसी रीति से मुनि वशिष्ठ जी ने पहले अरुंधति के साथ प्रणय की गई थी जो पुरुष इस धर्म के साधन स्वरूप आख्यान को नित्य ही श्रवण किया करता है वह सब प्रकार के कल्याणों से युक्त होकर चिरायु और धनवान हुआ करता है जो कोई स्त्री निरंतर अरुंधति की इस कथा को सुना करती है वह इस लोक में पतिव्रता को परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति किया करती है यह कथा परम कल्याण का घर है और यह परम धर्म के प्रदान करने वाला है यह कथा सर्वदा कीर्ति यश पुण्य का विशेष बढ़ाने वाला है पुरुष के विवाह में यात्रा में और श्राद्ध में जो श्रवण करता है उनकी स्थिरता पुंशवन सिद्धि और पितृगणप्रीति हो जाया करती है यह संपूर्ण महात्मा वशिष्ठ जी की कथा आपको कह दी है जिस प्रकार अरुंधति उनकी भार्या और परम पतिव्रता हुई थी वह जिसकी पुत्री होकर उत्पन्न हुई और जिस तरह से उसने अपना जन्म ग्रहण किया था तथा जिस स्थान में उसका समुद्भव हुआ था और जिस प्रकार से उसने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के वचन से अपने पति का वरण किया था यह सभी कुछ गुह्य से भी अत्यधिक गुह्य को मैंने आपको वर्णन करके समझा दिया है यह कथा पुण्य का दाता पापों का हरण करने वाला और वायु तथा आरोग्य के बढ़ाने वाला है यह बहुत वर्षों के पापों को क्षय करने वाला इतिहास है इसको सभा में दुजों को कोई एक बार भी श्रवण करा देता है वह मनुष्य कलशों के समूह से हीन देह वाला हो जाता है और साथ में रहकर मुनिवरों की सहचर्या को प्राप्त कर लेता है और मृत होने पर वह देवता ही हो जाता है